तत्वोपनिषदभाष्य शिक्षावल्ली नवम अनुभाग, अकृतादी शुभकर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का विधान विज्ञा देवा स्वाराध्यम श्रोतस्माता कर्मण अनर्थक्यम प्राप्त मित्रापदीति कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम इहो विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त कर लेता है ऐसा छठे अनुवाद में कहे जाने के कारण श्रोत और स्मार्थ कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है वह प्राप्त न हो इसलिए पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है ऋत चवाध्याय प्रवचने चतम चवाध्याय प्रवचने तपस्याय प्रवचने चमस्ध्याय प्रवचने चमच स्वाध्याय प्रवचने च्नेय्स्ध्याय प्रवचने च्निहोत्र स्वाध्याय प्रवचने चतिथेय स्वाध्याय प्रवचने चनुषं च स्वाध्याय प्रवचने प्रजाच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाति स्वाध्याय प्रवचने चत्यमित सत्याथीतर तपस्थो निपौसिष्टि स्वाध्याय प्रवचने एवतिको महोदल्य तितपस्तार बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ तथा स्वाध्याय शास्त्राध्ययन और प्रवचन अध्यापन अथवा वेद पाठ रूप ब्रह्म यज्ञ ये अनुष्ठान किए जाने योग्य है सत्य सत्य भाषण तथा स्वाध्याय और प्रवचन अनुष्ठान किए जाने चाहिए दम इंद्रिय दमन तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें सदा करता रहे श्रम मनोनिग्रह तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सदवा सर्वदा कर्तव्य है अग्नि अग्नाधान तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका अनुष्ठान करें अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये नित्य कर्तव्य हैं अतिथि अतिथि सत्कार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इसका नियम से अनुष्ठान करें मानुष कर्म विवाह आदि लौकिक व्यवहार तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये करता रहे प्रजा प्रजा उत्पन्न करना तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सदा ही कर्तव्य है प्रजन ऋतुकाल में भार्गमन तथा इसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन करता रहे प्रजाति पौत्रोत्पत्ति तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियत रूप से अनुष्ठान करे सत्य ही अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा रथीतर का पुत्र सत्यवचा नाम मानता है तब ही नित्य अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौशिष्टि का मत है स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य है ऐसा मुद्गल के पुत्र नाक का मत है अतः वे स्वाध्याय और प्रवचन ही तप हैं वे ही तप हैं ऋतम व्याख्या स्वाध्यायनम प्रवचनमें च वैतानन यथा व्क्शेष वा यथाव्याख्या वृथ्यादी दमो बाह्यकोपोनकोप अग्नयाधातव्या अग्निहोत्रोत हो अतिथेय्च पूज्या मनुषमीति लौकिक संव्यवहार तच ये प्रजाचोत्द्या प्रजन्य प्रजन ऋतौ भार्गमनमती पौत्रोत्पत्ति पुत्रो इसकी व्याख्या पहले ऋत वधिश्यामी इस वाक्य में की जा चुकी है स्वाध्याय अध्ययन को कहते हैं तथा प्रवचन अध्यापन या ब्रह्म यज्ञ का नाम है ये रित आदि अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं यह वाक्य शेष है सत्य सत्यवचन अथवा जैसा पहले सत्यम वधिश्यामी इस वाक्य में व्याख्या की गई है वह तप कृष्ठादि दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह समचित्त की शांति ये सब करने योग्य हैं अग्नियों का आधार करना चाहिए अग्निहोत्र होम करने योग्य है अतिथियों का पूजन करना चाहिए यानी लौकिक व्यवहार उसका भी यथा प्राप्त अनुष्ठान करना चाहिए प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए प्रजन प्रजनन ऋतु काल में भार्गमन और प्रजाति पौत्रोत्पत्ति अर्थात पुत्र को स्त्री परिग्रह कराना चाहिए सर्वे रेत कर्म भी युक्त स्वाध्याय प्रवचने यत्नुषेय अर्थ अर्थ स स्वाध्याय प्रवचनग्रहण स्वाध्यायाधीन ह्यथज्ञानम अर्थज्ञान यम श्रेय प्रवचन चमरनाथ धर्म प्रविध्यर्थ स्वाध्याय प्रवचराधर कार्य कर्मों से युक्त पुरुष को भी स्वाध्याय और प्रवचन का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए इसीलिए इन सब के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को ग्रहण किया गया है स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है और अर्थ ज्ञान के अधीन परम श्रेय है तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति और धर्म की वृद्धि के लिए है इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में आदर श्रद्धा रखना चाहिए सत्य मिति सत्य सत्यमेंवो सत्यवचा नाम वा तथीतरो रथीतर से गोत्रो राथीतराचार्यो मन्यते तप इति तप एव कर्तव्य में तपो नित निपरपो नि पौरशिष्टि पुरशिषत्पत्यम पौरशिष्टिराचार्यो पौर मनते स्वाध्याय प्रवचने एवाएति नाको नाम तो मुद्गसपत्यम मौद्गल्य आचार्यो मनते ति तपस्त तप ही यस्मस्वाध्याय प्रवचने एवानुष्ठेये तपस्तस्मा उत्ता एवा सत्य तपस्वाध्याय प्रवचना पुनर्ग्रहण आदरा सत्य अर्था सत्य अनुष्ठान किए जाने योग्य है ऐसा सत्य सत्यवचा सत्य ही जिसका वचन हो वह अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है वह राथीतर अर्थात रथीतर के वंश में उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता है तप यानी तप ही कर्तव्य है ऐसी तपोनित्य नित्य तपोनिष्ठा अथवा तपोनित्य नाम वाला पौरशिष्टि पौरशिष्ठ का पुत्र पौरशिष्टि आचार्य मानता है स्वाध्याय और प्रवचन ही अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं ऐसा नाक नाम वाला मुद्दल का पुत्र मौदगल्य आचार्य मानता है वही तप है वही तप है इसका तात्पर्य है कि क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है इसलिए वे ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है पहले कहे हुए भी सत्य तप स्वाध्याय और प्रवचनों का अनुग्रह उनके आदर के लिए है ये शिक्षा बल्याम नवमो अनुवाक दसम अनुवाक त्रिशंकु का वेदानुवचन अहम वृक्ष से स्वा, ध्यायर्थो मंत्राम नायह, स्वाध्यायस्य रेरीवेति स्वाध्याय रे मंत्र स्वाध्याय सेदत्पत्ते प्रकरणा विद्या प्रकरण न चाण्यते स्वाध्याच विशुद्धस विद्योत्पत्तिरवल्य अहमृक्ष सेवादी मंत्र मंत्र स्वाध्याय जप के लिए है तथा स्वाध्याय विद्या ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बताया गया है यह प्रकरण से ज्ञात होता है क्योंकि यह प्रकरण विद्या के लिए ही है इसके सिवा उसका कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसी को विद्या की उत्पत्ति होना संभव है अहम वृक्ष से रे पृष्ठम गिर ऊर्ध् पवित्रो वाजली व स्वामृतमस्मी दृमगम सर्वच सर्वचर सुमेधा अमृतोक्षिशंको वेदालचनम मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेद रूप संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ मेरी कृति पर्वत शिखर के समान उच्च है ऊर्ध पवित्र कारण वाला हूँ अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृत में हूँ मैं प्रकाशमान रूप, धन सुमेधा सुंदर मेधा वाला और अमरण धर्मा तथा अक्षित अव्यय हूँ अथवा अमृत से सिक्त भीगा हुआ हूँ यह शंकुर ऋषि का वेदां वचन है अहम वृक्षसोदात्मक से संसार वृक्ष से प्रेरिताम्यात्मना कीर्ति ख्याति गिरे पृष्ठ मवो मम उर्ध्व उर्ध्व पवित्र ऊर्धपित्र ऊर्ध पावनम ज्ञान प्रकाशम पवित्र परम ब्रह्म ये सर्वात्मनों मम सोहम ऊर्धवाजनीजवतीव वाजम तदवती सवितरी यहा सतर्यत महात्मत विशुद्धम प्रसिद्धम श्रुति स्मृति सतेभ्य एवं स्वामृतम शोभनम विशुद्धमात्मतत्व अस्मी भवामी द्रविणम मैं अंतर्यामी रूप से वृक्ष अर्थात उच्छेदात्मक संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ मेरी कीर्ति प्रसिद्धि पर्वत के पृष्ठभाग के समान ऊंची है मैं ऊर्ध पवित्र हूँ पवित्र पावन अर्थात ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र पर जिस मुझ सर्वात्मा का ऊर्ध्व यानि कारण है वह मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ वाजि एव वाजवान के समान वाज अर्थात अन्न उससे युक्त सूर्य के समान जिस प्रकार शैकलों श्रुति स्मृतियों के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानि आत्मतत्व प्रसिद्ध है उसी प्रकार मैं भी सु अमृत अर्थात शोभन विशुद्ध आत्मतत्व हूँ द्रविणम धनम सवर्च समदीप्ति मतदेवात्मतत्व अस्मितनुवर्तते ब्रह्मज्ञानमत्मतत्वकवात्सवस द्रविणमी द्रमिन द्रविणम मोक्षसुखेवाद अस्पाप्याहार कर्तव्य वही मैं सबर्चस दीप्तिशाली द्रवि यानी धन हु इस प्रकार यहाँ अस्मि हूँ क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है अथवा आत्मतत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्मज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण धन के समान धन है मुझे प्राप्त हो गया है इस पक्ष में अस्मि क्रिया के अनुवृत्ति न करके मया प्राप्त वह मुझे प्राप्त हो गया है इसका अध्याहार करना चाहिए सुमेधा शोभना मेधा सर्वज्ञ लक्षण ये मम सोह सुमेधा कौशल संसारस्थित्युपत्युपत्संहार कौशलयोगा सुमेधस्व अतएमृतो मरण क्षीणो व्यय अक्षत वा अमृतन वोक्षिता सिक्ता अमृत हम इत्यादि ब्राह्मण सुमेधा जिस मेरी मेधा मेधाशोभन अर्था सर्वज्ञवाली है वह मैं सुमेधा हूँ संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार इसका कौशल होने के कारण मेरा सुमेधत्व है इसी से मैं अमृत अमरण धर्मा और अक्षित अक्षीण यानी अव्यय अथवा अक्षय हूँ अथवा तृतीया तत्पुरुष समास मानने पर अमृतेन न उक्षित अमृत से सिक्त हूँ मैं अमृत से उक्षित हूँ ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी है वेदानुवचनम् इवंत्रको ऋषेब्रह्म भूत ब्रह्म विदो वेदनम वेद वेदाइकमें तप्तिमुवचनमेदनम आत्मन आख्यापनाथ वामदेवकूरनाशेन दर्शन दृष्टो मंत्र आत्मद्यार्थ इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है वेद वेदन अर्थात आत्मकैत्व विज्ञान को कहते हैं उसकी प्राप्ति के अनु पीछे का वचन वेदानुवचन कहलाता है तात्पर्य यह कि अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि द्वारा आर्ष दृष्टि से देखा हुआ यह मंत्रामनाय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है च जपो असाचपिदत्प्यर्थवगम्य ऋतम चेतादी कर्मोपन चेदन पाठातव्यत एवं श्रोतिस्मर्सु नि कर्मसु युक्त निष्काम सेम ब्रह्म विवदोराषाड़ी दर्शना प्रादुर्भवत विषयालीति इसका जप विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है इस रितम इत्यादि अनुवाक में धर्म का उपन्यास उल्लेख करने के अनंतर वेदानुवचन का पाठ करने से यह जा जाना जाता है कि इस प्रकार श्रोत और स्मार्ट नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित आर्थ दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है ये शिक्षा बल्याम दसवो नुवाक एकदश अणुवाक वेद्ययन के शिष्य को आचार्य का उपदेश उपदे वेदमुचे वादी कर्तव्योंपदेशंभ प्रब्रह्म विज्ञा कर्तव्यार्माणीर्थ अशासन श्रुते पुषस संस्कारा संस्कृत तपसा ही विशुद्धसत्सम जानमते तपसा कलमस हमती विद्यामृत स्थित स्मृति वक्षति चपसा ब्रह्म इति अतो विद्योत्पत्थमु कर्मा अशासीुशासन शब्दुशासनाक्रम दोषोत्पत्ति ब्रह्मात्मक विज्ञान से पूर्व स्रोत और स्मार्त कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए इसीलिए वेद मनुष्च इत्यादि श्रुति से इनकी कर्तव्यता के उपदेश का आरंभ किया जाता है क्योंकि अनुशासति ऐसी जो अनुशासन श्रुति है वह पुरुष के संस्कार के लिए है क्योंकि जो पुरुष संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है इस संबंध में तब से पाप का नाश करता है और ज्ञान से अमृत लाभ करता है ऐसी स्मृति है आगे ऐसा कहेंगे भी कि तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करने चाहिए अनुशास्य इसमें अनुशासन ऐसा शब्द होने के कारण उस अनुशासन का अतिक्रमण करने पर दोष की उत्पत्ति होगी प्रागुपन्यासाच्य कर्मणाम केवल ब्रह्म पूर्वं पूर्व कर्माण्यूपन्यस्ता उदिताया ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठा विंदते नीभेति कत किमह साधु न माधिना कर्मनेस्किन कर्मनेस्क दर्शयति इत गम्यते पूर्वोपचित दुरीतक्षण विद्योत्पत् कर्माणी मंत्रवर्णाच अदत्युम तीर्थ विदया मृतमश्ते रितादीना पूर्वत्रोपदेश आनर्घ्य आनर्थक्यपरिहाराथ तो ज्ञानोत्पत्थवा कर्तव्यताय कर्मों का उपन्यास पहले किया जाने के कारण भी यह निश्चय होता है कि ये कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए है कर्मों का उपन्यास केवल ब्रह्म विद्या का निरूपण आरंभ करने से पूर्व ही किया गया है ब्रह्म विद्या का उदय होने पर तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है किसी से भी भय नहीं मानता मैंने कौन सा शुभ कर्म नहीं किया इत्यादि वाक्यों द्वारा कर्मों की निष्किंचता ही दिखलाएँगे इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व संचित पापों के क्षय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के ही लिए है अविद्या कर्म से मृत्यु अधर्म को पार करके विद्या उपासना से अमृतत्व लाभ करता है इस मंत्र वर्ण से भी यही बात प्रमाणित होती है अतः पहले नवम अनुवाक में जो ऋतादि का उपदेश किया गया है वह उनके अनर्थक की नृत्ति के लिए है तथा यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु होने से उनकी कर्तव्यता का नियम करने के लिए है वेदाचाचार्योन्तेवासी अनुशास्ती सत्यम वद धर्म चर स्वाध्याजावा प्रमद आचार्या प्रिम धनमाहृत्य प्रधांत मा व्यवत् सत्यान्न धर्मान्न प्रमदतव्यम कुशला प्रमदितुद्ध नमदित्ध्याय प्रवचनाभ्या प्रमदितृकार प्रमदितोभ पितृदेवोभव आचार्योभ अतिथिदेवोभव न्यमद्या कर्मा का नो इतरा यास्मा सुचरिताली थोपाशा नो इतरा के स्म थेजागंसो ब्राह्मणा तयास न प्रस्वसी श्रद्धया देशयश्रद्धया दिया देय अथ यदि कर्म विचित्सा वृत्तिविकित्स ब्राह्मणा समर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्मका काु यहातेर तथा त्र वर्तेथ अथाव ये त्राह्मणा समर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्मका ते यहाँ वर्तेर तथा तेजु वर्ते थाता एस आदेशेदोपनिषद एक तदनुशासनम एवुपासित हु चेतदुपास वेदाध्यन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है सत्य बोल धर्म का आचरण कर स्वाध्याय से प्रमाद न कर आचार्य के लिए अभिष्ट धन लाकर, उसकी आज्ञा से स्त्री परिग्रह कर और संतान परंपरा का छेदन न कर सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए देव कार्य और पृत कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए तो मातृदेव माता ही जिसका देव है ऐसा हो पितृदेव हो आचार्य देव हो और अतिथि देव हो जो अनिंद कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए दूसरों का नहीं हमारे हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए दूसरे प्रकार के कर्मों की नहीं जो कोई आचार आदि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनका आसनादि के साथ तुझे आश्वासन समापहरण करना चाहिए श्रद्धापूर्वक देना चाहिए आश्रय अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिए अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए लज्जा लज्जापूर्वक देना चाहिए वह मानते हुए देना चाहिए संवित मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए यदि तुझे कर्म या आचार के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ जो विचारशील कर्म में नियुक्त आयुक्त स्वेच्छा से कर्मपरायण अरुक्ष सरलमित एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो उस प्रसंग में जो जैसा व्यवहार करे वैसा ही तू भी कर इसी प्रकार जिन पर संशयुक्त दोष आरोपित किए गए हों उनके विषय में वहां जो विचारशील कर्म में नियुक्त अथवा आयुक्त दूसरों से प्रेरित न होकर स्वतः कर्म में परायण सरल हृदय और धना धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो वे जैसा व्यवहार करे तू भी वैसा ही कर यह आदेश विधि है यह उपदेश है यह वेद का रहस्य है और ईश्वर की आज्ञा है इसी प्रकार प्रकारते उपासना करनी चाहिए ऐसा ही आचरण करना चाहिए वेदा वेद मनुषाध्याप्याचार्यों भाषण शिष्यमुशास्ती ग्रंथग्रहणादनु पश्चाचास्ती तदर्थ ग्राह्यतीगम्यतेतवेदर्मजिज्ञा इति बुद्धा कर्माणी चारभेद इति स्मृत कथम अनुशासितया वेद का अध्ययन कराने के अन्तर आचार्य अंत्यवासी शिष्य को उपदेश करता है अर्थात ग्रंथ ग्रहण के पश्चात अनुशासन करता है उसका अर्थ ग्रहण कराता है उसमें ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन कर चुकने पर भी ब्रह्मचारी को बिना धर्म जिज्ञासा किए गुरुकुल से समावर्तन अपने घर की ओर प्रत्यागमन नहीं करना चाहिए कर्मों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुष्ठान का आरंभ करें इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है कि किस प्रकार उपदेश करता है सो बतलाते हैं सत्यम व यथा प्रमाणावगतम वक्तव्यम तद्वद, तद्वद धर्मचर. धर्मम सत्यादी धर्मुयाना सामचन मा निर्देशास्वाध्याय प्रमद मा माषी आचार्य आचार्या प्रियमीष्ट धनम आह द्वा विद्या आचार्युनुपा द दारान हित्या दाराहृत प्रजातं प्रजासतान म्यच्छेस्थि अनुत्पद्य अनुत्प्यमें पुत्रे पुत्र काम्यादी कर्मणा प्रजा प्रजाति तदुत्पत्त यजा प्रजन प्रजातिदेशम अजन चेतकवाक् स्वत सत्य बोल अर्थात जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गई हो उसे उसी प्रकार का। उसी प्रकार धर्म का आचरण कर धर्म यह अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का सामान रूप से भाचक है क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मों का तो निर्देश कर ही दिया है स्वाध्याय अर्थात अध्ययन से प्रमाद न कर आचार्य के लिए प्रिय उनका अभीष्ट धन ला कर और विद्यादान से उन होने के लिए उन्हें देकर आचार्य के आज्ञा देने पर अपने अनुरूप स्त्री से विवाह करके प्रजातंतु संतति क्रम का छेदन कर अर्थात प्रजा संतति का विच्छेद नहीं करना चाहिए तात्पर्य यह है कि यदि पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र कामया पुत्रेठी आदि कर्मों द्वारा उसकी उत्पत्ति के लिए यज्ञ करना ही चाहिए नव अनुवाद में प्रजा प्रजन आदि प्रजाति तीनों ही का निर्देश किया गया है उसकी सामर्थ्य से यही बात सिद्ध होती है अन्यथा वहाँ केवल प्रजन इस एक ही साधन का निर्देश किया जाता है सत्यान्न प्रमोदित प्रमादों न कर्तव्य प्रमदन प्रमाद सत्या प्रमदन प्रसंगः शब्द प्रमदनमत प्रसंग प्रमादशब्द्यास्मृत्याप्यनृत वक्तव्यम अत्यदन प्रतिषेध एव स धर्म प्रमादित धर्मशब्दुषेय विषय अठान प्रमाद स न कर्तव्यः कर्तव्य एव धर्म इति ये कुशलादात्मरक्षा कर्मलो न तस्मै तस्मी भूत भुतमुक्ता कर्मलो न प्रमदित स्वाध्यायचनाभ्या प्रमदित स्वाध्यायन प्रवचन अध्यापन ताभ्या न प्रमिते नियम कर्तव्य तथा दैवितृकार न प्रमित दवपितृ कर्मणी कर्तव्यो सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है असत्य का प्रसंग यह प्रमाद शब्द के सामर्थ्य से बोधित होता है तात्पर्य यह है कि कभी भूल कर भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए यदि ऐसा तात्पर्य न होता तो यहाँ केवल असत्य भाषण का निषेध ही किया जाता धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए धर्म शब्द अनुष्ठेय कर्म विशेष का वाचक होने से उसका अनुष्ठान न करना ही प्रसाद है सो नहीं करना चाहिए अर्थात धर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए इसी प्रकार कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्मों में से प्रमाद न करें, भूति वैभव को कहते हैं उस वैभव के लिए होने वाले मंगलयुक्त कर्मों से प्रमाद न करें, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करें, स्वाध्याय अध्ययन है और प्रवचन अध्यापन उन दोनों से प्रमाद न करे अर्थात उनका नियम से आचरण करता रहे इसी प्रकार दैव्य और पितृकार्यों से भी प्रमाद न करें अर्थात देवता और संबंधी कर्म अवश्य करने चाहिए मात्र देवो माता देवो मात्र देवो भवस्याह एवं देव यतृदेव्या पितृदेव आचार्य देवतावदाया एक जान्य चान्यन्यन्य निंदता शिष्टाचारलक्षण कर्मा तेवितव्या त्वया नो न यन्यस्माकं कर्तव्या कर्तव्यात सव सवध्या शिष्टकृत्याचारण सुचरिता शोभनचरित चरिताम विरुद्धा त्यवे तयोपायान नो अनुयानीम न कर्तव्यातरा विपरीचार्यता मातृदेव माता है देव जिसका वह तू मातृदेव हो इसी प्रकार पितृदेव हो आचार्य देव हो, आचार हो अतिथि देव हो इनका अर्थ समझना चाहिए तात्पर्य यह है कि वे सब देवता के समान उपासना करने योग्य हैं इसके सिवा और भी जो अनवद्य अनिंद्य यानि शिष्टाचार रूप कर्म हैं तेरे लिए वे ही सेवनीय यानी कर्तव्य है अन्य निंदा युक्त कर्म भले ही वे शिष्ट के लिए हुए मुझे तुझे नहीं करने चाहिए हम आचार्य लोगों के भी जो सुचरित शुभचरित अर्थात शास्त्र से अविरुद्ध कर्म हैं उन्हीं की तुझे उपासना करनी चाहिए अदृष्ट फल के लिए उन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए अर्थात तेरे लिए वही नियम से कर्तव्य है दूसरे नहीं अर्थात उनसे विपरीत कर्म आचार्य के किए हुए भी कर्तव्य नहीं हैं एक विशेषता आचार्य आचार्यवादी धर्मस्मत्ता से प्रश्वतरास्ते च्राह्मणा न तेसाम आसने नसनदादीनाया प्रश्वत प्रश्वसन प्रश्वास श्रपन्यँ तेसाम चासने गोष्ठी निविते समुदितें तेसु न प्रश्सव्यम प्रस्वासोपि न कर्तव्य केवलम तदुक्त सार गृहिणा भवितव्यम जो कोई भी आचार्य तो आदि धर्म के कारण विशिष्ट हैं अर्थात हमसे श्रेष्ठ बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं क्षत्रिय आदि नहीं हैं उनका आसनादि के द्वारा अर्थात उन्हें आसनादि देकर तुझे प्रश्वास प्रश्वास का अर्थ है आश्वासन यानी समाशप श्रमापहरण करना चाहिए तात्पर्य यह है कि तुझे उनका श्रम निवृत्त करना चाहिए तथा किसी गोष्ठी सभा के लिए उन्हें उच्चासन प्राप्त होने पर तुझे प्रस्वास दीर्घ निश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिए तुझे केवल उनके कथन का सार ग्रहण करने वाला होना चाहिए किंतः येय तत्श्रद्धव धातव्यम अश्रद्धया अधेयम न दातव्य श्रिया विभूत देयम प्रिया लज्जा च दिएयम भिया धीवा चेयम संविदा च मैत्रादि कार्येण देय इसके सिवा तुझे जो कुछ दान करना हो वह श्रद्धा से ही देना चाहिए अश्रद्धा से नहीं श्री अर्थात विभूति के अनुसार देना चाहिए फ्री लज्जापूर्वक देना चाहिए भी भय मानते हुए देना चाहिए तथा तो संविद यानी मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए तथा वर्तमान से यदि कदाचिते तो श्रोते स्मृते व कर्मण वृत्ते वचारलक्षण विचिकसा संशय स्यात् ये यत्र तस्मिन् देशे काले येन्दे कालेम्हणस्त कर्मादौ युक्ता इति व्यवहार संबंध कर्तव्य समर्शिन युक्ता अभियुक्ता कर्मण वृत्ते वयुक्ता अपर प्रयुक्ता हा। अलुक्षा अलुक्षा अक्रूरमत धर्मकामृष्टानो कामहत शूर भवु ते यकारेण ब्राह्मणस्त कर्मणि मृते वर्तेरसा वर्तेता अथाव्याख्याख्या अभ्युक्ता दोषेण संदेश्योजिता कैन चित्ते सुचा जथोक्तम सर्व मुपन तथे इधि फिर इस प्रकार वर्तते हुए तुझे यदि किसी समय किसी स्रोत या स्मार्त कर्म अथवा आचरण रूप व्यवहार में संशय उपस्थित हो तो वहां उस देश या काल में जो ब्राह्मण युक्त हो इस प्रकार तत्र इस पद का युक्ता इस युक्त पद से संबंध करना चाहिए और जो समरसी विचार रक्षक युक्त कर्म अथवा आचरण में पूर्णतया तत्पर आयुक्त किसी दूसरे से प्रयुक्त न होने वाले अर्थात स्वेच्छा से प्रवित्त अनुक्ष अरुक्ष अर्थात अक्रूरमति सरल और धर्मकामी अदृष्ट फल की इच्छा वाले अर्थात कामनावश विवेक शून्य न हो वे ब्राह्मण उस कर्म या आचरण में जिस प्रकार वर्ताव करें उसी प्रकार तुझे भी वर्ताव करना चाहिए इसी प्रकार अभ्याख्यातकों के प्रति अभ्याख्यात अभ्युक्त अर्थात जिन पर कोई संशयुक्त दोष आरोपित किया गया हो उनके प्रति जैसा पहले ये तत्र इत्यादि से कहा गया है उसी सब व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए एस आदेशो विधि एस उपदेश पुत्रदिभ्य पुत्रादीना पुत्रा ऐसा वेदोपनिषदेदरहस्य वेदार्थ एत इस्वर भचनम, विधे रुक्तत्वा, सर्वे एकसनम ईश्वरवचन आदेशवाक्य विधेरुक्त प्रमाणूता तस्मां यथोक्तर्वित कर्तव्य चैतन उपा उपावत मिथ्यादरा पुनर्वचनम यह आदेश अर्थात विधि है यह पुत्रादि को पिता आदि का उपदेश है यह वेदोपनिषद वेद का रहस्य यानी वेदार्थ है यही अनुशासन यानी ईश्वर का वाक्य है अथवा आदेश वाक्य विधि है ऐसा पहले कहा जा चुका है इसलिए यह सभी प्रमाणभूत उपदेश को का अनुशासन है क्योंकि ऐसा है इसलिए पहले जो कुछ कहा गया है वह सब इसी प्रकार उपासनी करने योग्य है इस प्रकार ही इसकी उपासना करनी चाहिए यह उपासनी ही है अनुपास्य नहीं है इस प्रकार यह पुनरोक्ति उपासना के आदेश के लिए है